में मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य सुना था एक बार समझ महाराज को उस तकलीफ की दर्द हो रहा था तो हम लोग सब आस जो बैठे थे जरा मन उदास करके कहने लगे अरे महाराज जी बड़ा दर्द हो रहा है आपको तो हंस के कहते हैं अरे भाई दर्द के बिना भी कोई जीवन है क्या दर्द के बिना कोई जीवन नहीं है अरे भाई प्रेमियों का जीवन कैसा होता है जो स्वभाव से कोमल तो हृदय के होते हैं, प्रेमी जन होते हैं उनका जीवन दर्द से खाली नहीं होता कभी तो जनों की पीड़ा देख कर परपीड़ा ऐसी तो या तो परीड़ा उनके भीतर बसी रहती है या प्रेमास्पद से मिलने के लिए व्यापन रहते हैं या तो गिर की वेदना हो या परीड़ा की जथा हो तो जीवन है दर्द के बिना कोई जीवन है क्या और आजा सुनकर हम लोगों को उनको तो शारीरिक कष्ट तो था ही लेकिन उसको कभी प्रधानता देते ही नहीं थे और छोटी मोटी बातों में भी हम लोग जब कुछ कुछ बातचीत करते रहे तो हमारी नीचे स्तर की बातों का अर्थ भी बहुत ऊंचे स्तर से ले जा करके हम लोग को बता दिया सबसे सुन करके बहुत आनंदित हो गए मेरा तो बढ़िया बात है दर्द के बिना कोई जीवन है तो होना क्या चाहिए होना चाहिए यह कि की शरीरों के साथ संत जन्म भक्त जन उच्च को महापुरुष संसार में जब विचरण करते हैं तो उनका कोमल चित्त जो है उनका प्रेम भरा हृदय जो है वो जगत के दुखियों के दुख से द्रवित होता रहता है सुख देख कर आनंदित तो होते हैं और दुखी जन का दुख देख कर वे द्रवित होते हैं तो दुखियों का दुख अगर हृदय में घर जाए पीड़ित जनों की पीड़ा हम लोगो को अपनी पीड़ा मालूम होने लगे ये बहुत बड़ी साधना हो जाती है इस दर्द का पर से पीड़ित हृदय जो होता है उसमें अपने व्यक्तिगत सुख भोग की बात शेष नहीं रहती बड़ा भारी उपकार हो गया अब आप देखिए कितने कितने दिनों तक इंद्रिय दमन का अभ्यास करने के बाद भी यह शंका बनी रहती है कि कहीं तभी हुई कोई बात न उदित ना हो जाए और और साधना पर से हटा न दे तो हमेशा के लिए बहुत जोरदार पहरा रखना पड़ता है व्यक्ति को और मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम मनुष्य के मस्तिष्क में यह एक विशेष क्रिया देखी गई कि उनके भीतर की दबी हुई बातों को और चेतन स्तर की बातों को चेतन स्तर पर आने से पहले एक सेंसरशिप का फोर्स काम करता रहता है अपने आप हमारा लगाया हुआ नहीं प्रकृति का ही तो सेंसरिंग ऑथोरिटी कौन कौन सी सीतर की दबी हुई बात को चेतना में आनी चाहिए और कौन सी बात को कभी नहीं आनी चाहिए तो इस प्रकार से एक शक्ति मनुष्य की काम करती रहती है और बहुत सी अनुचित बातें जो कि चेतना में आ जाए तो मनुष्य उनको सह नहीं सकता ऐसी अनुचित बातों को शक्ति भीतर ही भीतर दबा करके रखती है आने नहीं देती है तो अभ्यास के बश बल पर जब हम अपने भोग बातनाओ को उनके वेग को दबाने की कोशिश करते हैं तो दब जाते हैं और साधक को मौका मिल जाता है आगे निकलने का लेकिन वो खतरे से खाली नहीं है किसी भी समय थोड़ा सा जीलापन हो तो दबी हुई बातें प्रकट हो सकती हैं, सेंसरशिप थोड़ा सठिल हो सकता है कुछ कुछ बाधा पड़ सकती है परन्तु भौतिक जगत का रहने वाला व्यक्ति हो करके शरीरों के साथ संसार में विचरण करता हुआ साधक हो करके इस, इस पर क्रिया के वरदान को अंगीकार करे तो उसको बड़ा लाभ होगा क्या होता है कि अगर आंखें खुलती ही है और जगत को देखे बिना आपसे नहीं रहा जाता है तो खोज ढूंढ करके दुखियों को देखिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बहुत समय लगाना पड़ेगा कि बाए दाए आगे पीछे अड़ोस में पड़ोस में घर में सब जगह दिखेंगे ही दिखेंगे जी, चारों ओर दिखेंगे और आज तो बहुत अधिक मात्रा में समाज में परिवार में देश में सब जगह भरे पड़े हैं कितना दुख हम लोग सुन रहे हैं देश के किसी हिस्से में कुछ हो रहा है किसी हिस्से में कुछ हो रहा है कहीं धर्म के नाम पर कहीं राष्ट्र के नाम पर कहीं वाद के नाम पर कितना अनर्थ हो रहा है कितने भाई बहन हमारे दुखी है तो जो कर सकते हैं तो कर सकते हैं जो नहीं कर सकते है नहीं कर सकते हैं है। लेकिन दुखियों का दुख अपने दुख के समान अपने हृदय में धारण करने की बात मनुष्यता के नाते स्वीकार करी जाए तो भोग वासनाओं का अंत हो जाता है तो इस दर्द को अपने जीवन में रखना बड़ा उत्तारी है आप देखिए दोनों ही तरह से काम बन गया अगर समाज की पीड़ा से आप पीड़ित हो गए तो समाज को मदद दिए बिना आप रह नहीं सकेंगे तो सुखी दुखी की एकता हो जाएगी आज की दशा कैसी हो गई है मनुष्य मनुष्यता के लक्षण से अपने को वंचित कर लेता है तब क्या करता है कि सुखी वर्ग सुख भोगने में लग गया तो प्रकृति में प्रतिक्रिया पैदा हो गयी तो जो अपने को दुखी वर्ग करता है वह सुखियों के संहार में लग गया तो मालूम होता है कि मनुष्यता कहीं है ही नहीं है ऐसी दशाओं में और किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में हमारी इस स्वार्थ बुद्धि ने अनेकों प्रकार की विषमताएं और संघर्ष को पैदा कर दिया है और मानव समाज आज के युग में छत बिछत हो रहा है केवल हिंदुस्तान में नहीं सब दूसरे दूसरे देशों में भी बड़ी ही दयनीय दशा हो गई है कोई कोई बाहर के संघर्ष से परेशान है भयभीत है तो कोई भीतर के संघर्ष से परेशान है भयभीत है तो भय और चिंता और दुख और हिंसा का चार ओर सम्रद्ध है इसको मिटाना है इससे अपने को बताना है तो ऐसी दशा में क्या करें हम लेकिन मेरे दिल में देश के लिए दर्द है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर कहां-कहां में ही सबल व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करके दुर्बलों को सता रहा है तो ये सीढ़िया तो मुझे सताती है लेकिन मैं क्या करूं? मेरे से जो हो सकता है तो मैं कर रही हूँ कर रहे हैं समाज सुधार भी कर रहे हैं जिससे जो बन पड़ता है कर रहे हैं भाई कर रहे हैं और चारों ओर का दुख हाहाकार देख कर दिल में दर्द तो है तो यह दर्द जो है यह बहुत ही कल्याणकारी हो जाए अगर इस दर्द के रहते हुए हम सब लोग उसको उसको ठीक प्रकार से देखें और उसके प्रभाव को अपने जीवन पर होने दें तो सच्ची बात यह है कि कोमल हृदय के व्यक्ति भावुक हृदय के व्यक्ति कभी भी दर्द से खाली नहीं रहते दुखी जनों की पीड़ा भीतर प्रवेश कर जाए तो सुख भोगा नहीं जाता मुझे याद है जवाहरलाल जी जब पहली बार जेल गए थे मोतीलाल नेहरू घर में थे इलाहाबाद में आनंद भवन में तो सुख से भरा वह भवन था और उन्होंने सुना कि मेरा प्राणों से प्यारा पुत्र आंखों का तारा जवाहर जेल में जमीन पर कंकड़ पर सुलाया गया है जेल में सुबह ऐसे सुलाया गया तो मोतीलाल नेहरू से आनंद भवन में सुखदायक तेज पर सोया नहीं गया तो कहने लगे कि हमारे महल में सोने के कमरे में कंकड़ बिछाओ मैं उस पर लेट कर देखूंगा मेरा प्यारा पुत्र जेल में किस प्रकार से सो रहा है ये कल्पना नहीं है सतयुग प्रेता द्वापर की कथा नहीं है ये इस युग की घटना है और गृहस्थ और सुख वैभव में जिंदगी बिताने वाले बाप की कथा है जो बेटे का दर्द समाज या दिल में तो आनंद भवन में सुखद सेज पर सोया नहीं गया मोतीलाल जी ने कंकड़ बिछाया अपने बेडरूम में और उस कंकड़ पर सोए उस पीड़ा को अनुभव करने के लिए कि हमारा लाल रेल में कैसे सोया है तो सुख की बासना गई की नहीं गई इंद्रियों का दमन करना पड़ा कि अपने आप छूट गया सु झूठ गए न तो इस प्रकार की साधना जिस ऐसी हृदय में से सुख की बातना निकल जाए घर गिरहस्थी वालों के लिए सुलभ है कि नहीं घरों में आसपास में अड़ोसियों पड़ोसियों में दुख देखने को मिलता है और अगर उधर से आँख न बंद करो हृदय को कठोर न करो तो सुख भोग तो इस संसार में जो जो सचमुच जिंदा संसारिंदादय व्यक्ति हैं, उनका जीवन दर्द से खाली नहीं होता है बड़ा शुभ है वह बहुत कल्याणकारी है बड़ा आनंददायक है अनेकों गिर की कहानिया मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ कि जिन्होंने माने हुए संबंध के दुख से द्रवित होकर के सुख भोगना छोड़ दिया तो वे बड़े शांत हो गए त्यागी हो गए संत हो गए मुक्त हो गए ऐसे हो रहे हैं तो हम लोगों ने जीवन में सुख के प्रलोभन में पढ़ करके मनुष्यता के सामान्य लक्षणों से भी अपने को वंचित कर लिया है उसको भी भीतर दबा लिया है इसलिए स्वभाव से विकास नहीं हो रहा है एक हिस्सा तो ये हो गया उसके बाद महाराज भी कहते हैं कि अरे भाई चाहे बर्फ़ीड़ा से पीड़ित होकर द्रवित होते रहो और चाहे बिहती व्यथा में डूबते रहो तो प्रेमी जनों के लिए मिलन का आनंद और विरह की व्यथा तो विरह की व्यथा में मिलन का आनंद और मिलन के आनंद में विरह की व्यथा और कभी कभी वाक्य सुना देते मिले रहें पर कह मिले दो मिल रहे हैं इस प्रकार का आभा ही नहीं होता असीम से सीमित का मिलन अनंत से शांत का मिलन प्रेमास्पद से प्रेमी का मिलन ऐसा अनोखा है ऐसा अनोखा है हमारा कि देखो भाई प्रेम की जो विद्या है न उसका गणित बड़ा विचित्र है एक और एक मिलकर दो नहीं होते हैं, एक और एक मिलकर एक ही होता है बड़ा विचित्र गणित है ऐसा है आपने कहीं नहीं सुना होगा सब जगह के हिसाब में यही सुना होगा कि एक और एक मिलकर दो होते हैं प्रेम का जो राज्य है उस विद्या में गणित बड़ा विचित्र है एक और एक मिलकर दो नहीं होते वो एक और एक मिलकर एक ही रहता है इतनी एकता जहां होती है स्वरूप की एकता जातीय एकता आत्मीय एकता और मैंने जो अपने को समझाने के लिए एक ढंग अपनाया तो वो इस प्रकार से अपनाया कि जैसे हम लोगों ने देखा है तो क्या देखा है कि चुंबक है तो चुंबक के पास अगर कोई लोहे की चीज ले आओ छोटी से छोटी एक भी ले आओ तो जल्दी ऐसी खींच करके उसको अपने में चिपका लेता है क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक आकर्षण शक्ति है तो ऐसे ही जहाँ जहाँ मुझको प्रभु की कृपालुता से प्रभु के प्रेम के प्रभाव से आकर्षण बाहरी नहीं दुनिया भी नहीं शरीर का नहीं बुद्धि का नहीं कल्पना का नहीं इन सब से अतीत अलौकिक भीम जो है अलौकिक सत्ता जो है उसके आकर्षण को जहाँ जहाँ भी अनुभव किया है मुझे इतना प्रत्यक्ष लगता है इतना प्रत्यक्ष लगता है कि मुझ में एक एक इकाई में और उस समूह में शक्ति का बड़ा अंतर है तो वो तो शक्ति का अथा सागर है वह तो प्रेम का अथाह सागर है वह तो अनंत माधुर्यवान है अथा सागर है और उसने अपने में से इतना इतना सब दे करके मुझको बनाया और मैंने अपनी भूल से उसके दिए हुए अनमोल तत्वों को संसार की आसक्ति से दूषित कर दिया दंदा कर दिया घूमिल कर दिया फिर भी क्योंकि अलौकिक ने अलौकिक तत्व से मुझको रचा इसलिए मेरे भीतर से वो प्रेम का भाव जो है वो मीठा नहीं शून्य नहीं हुआ तो गदला सा गंदा सा आसक्ति में निपटा हुआ कामनाओं से दूषित हुआ विस्तृत हुआ ले करके हम उसके सामने आए संत ने साहस दिया डर मत ऐसी कि अनुभवी जनों ने आश्वासन दिया कि चाहे अपनी अपनी की हो वे परम उदार सदा ही उदारता से तुमको क्षमा करने के लिए अपनी मधुरता से शीतल करने को तैयार है बड़ा आश्वासन दिया गया मुझको बहुत समझाया गया तो मैंने ऐसा पाया कि मनुष्य अपनी ओर के अनेक त्रुटियों से भरा हुआ होने पर भी जब उन अनंत परमात्मा अनुपर्मात्मा उन्मुख होता है तो उनके भीतर इतना घना आकर्षण है इतना जोरदार उनकी और खाव है कि व्यक्ति फिर अपने सीमित अहम भाव को सुरक्षित रखने वो करके अपनी नोट ले लेते हैं और रस के अभाव में नाशवान संसार में भटकने वाले को जब रस का मधुर आस्वादन मिलने लग जाता है उस प्रेम रस के प्रवाह में वह डूबने लगता है तो धीरे धीरे करके उसका सीमित अहम भाव मैं प्रेमी हूँ ऐसा भाषित होने वाला अहम भाव मैं भगवान का भक्त हूँ ऐसा दिखाई देने वाला अहम भाव जो है उस अहम भाव की सीमा टूट जाती है और प्रेम स्वरूप की प्रेम की दुति जा कर के शामिल हो जाता है जिसको तो अलग अपने को अनुभव करता ही नहीं है तो मिले हुए होने पर ही मुझसे मिलन हो गया ऐसा पता नहीं चलता और बिछड़े हुए मालूम होने पर भी उनकी याद में उस विरह की वेदना में वे स्वयं अपने आप ही रसूख इतने घुले मिले हुए होते हैं कि उनकी विरह की वेदना भी उतनी रसमयी होती है जितना मिलन का आनंद तो हम कब मिले और कब बिछुड़े ये भक्तों को पता ही नहीं चलता है तो मिले हुए में भी मिलने जैसी सीमा नहीं है और बिछड़े हुए में भी बिछड़े जैसी जैसी वियोग की दशा नहीं है नी, नी नहीं है बड़ा आनंद का जीवन होता है वो तो महाराज जी कहे की भाई दो ही दशा है तो सार्थक हो सकती है अगर जगत आरोप दृष्टि पड़े उनके जगत रूप को देखो तो जहाँ जहाँ पीड़ा दिखाई दे उसको अपने लिए ग्रहण करो पीड़ित के साथ तुम शामिल हो जाओ उसकी पीड़ा के साथ अपनी हृदय को मिला कर उसकी सेवा करो तो जगत की ओर देखो तो ये तुम्हारा सार्थक जीवन हो गया किस प्रकार से सार्थक हो गया कि सबल और निर्बल की एकता हो गई, तो समाज का संघर्ष मिट गया हर सामर्थ्यवान साधक अल्प सामर्थ्य है तो क्या और विशेष सामर्थ्य है तो क्या सामर्थ्य को करोगे क्या भाई मृत्यु के पार कोई सामर्थ्य तुम्हारी जा सकती है तुम्हारे साथ ये नहीं सुख भोगने में लगाओगे तो दुख भोगने से बच पाओगे नहीं तो मृत्यु के पार वो जाएगी नहीं और सुख भोग में उसका कोई उपयोग नहीं तो सेवा के अतिरिक्त सामर्थ्य का और क्या उपयोग हो सकता है ये? कुछ नहीं तो थोड़ी सी सामर्थ्य हो तो अथवा बहुत सी हो तो जगत की ओर प्रीत भरी दृष्टि फैलाइए अपने पन दृष्टि से जगत को देखिए और जहाँ जहाँ दुख दिखाई देता हो प्राप्त सामर्थ्य को बांटते जाइए पीड़ित जनों की पीड़ा आपके हृदय में समा जाएगी तो सुख सदा के लिए मिल जाएगी इस प्रकार का साधन करने के लिए गृहस्थ जनों को सामाजिक जनों को किसी विशेष परिस्थिति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी कोई माँ बहन कोई भाई ऐसा कह सकते हैं कि क्या करूं संसार का इतना जंजाल है कि कि कि मुद्रा साधने के लिए इंद्रिय दमन का अभ्यास करने के लिए टाइम ही नहीं है कोई कर सकता है कोई मुझे तो ऐसी साधना करो कि गृहस्थी में रहना तुम्हारे लिए तपस्या का अवसर बन जाए बड़ी भारी भूल है की खास समय को हम लोग साधन के लिए मानते हैं और शेष समय को शेष समय खोजते रहते हैं कि भाई समय मिले तो ऐसा करे परिस्थिति अनुकूल आवे तो साधन शुरू करें और और परिवार का दंजाल ऊपर ऐसी उतरे तो, तो करे तो नहीं भाई जिसने परिवार बना के समाज बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है उसने तुम्हारे कल्याण के लिए खड़ा किया है जहाँ जहाँ दुख दिखाई देता है अपना सुख दे करके अधिक से अधिक दुख खरीदो तो जय की शुद्धता हो जाए या तो से भरा रहे गए कभी छुट्टी ही न मिले कि उसमें सुख की बात न तो हो हो शुद्ध हो जाएगा अब दूसरी बात रही कि जब समाज की सेवा का औगत निकल जाए अखंड रूप ऐसी से कोई सेवा का कार्य तो कर ही नहीं सकता प्रवृत्ति का अंत निवृत्ति में होगा ही जरूरी है क्रियाशीलता का अंत शांति में अवश्य होगा तो जब क्रियाशीलता का समय निकल जाए जब परिवार की समाज की क्रियात्मक सेवा करने की घड़ी निकल जाए अकेले होने का समय आवे तो वो सेवा का कार्य जो है वो इतनी पवित्रता इतनी आत्मीयता ऐसी की गयी थी जैसे ही उसकी ओर ऐसी छूटे तो शरीर और संसार भी छूट गया स्वास्थ्य पथ के साधन के भीतर अपने प्यारे की याद बड़े जोर ऐसी जगती है तो याद जखी स्मृति जकी तो दोनों ही बातें हो जाएंगी या तो मिलन के आनंद में आप छोड़ जाएंगे या विरह की व्यथा में आप छोड़ जाएंगे ये सीमित अहम भाव का लोक जो है सर्वथा लोक वो प्रेम रस की वृद्धि में ही होता है पूरा का पूरा अभी हम लोगों का कौन ससिडिएट चल रहा है किस क्लास के विद्यार्थी हैं हम लोग तो अभी हम लोगो का यह प्रयास चल रहा है कि काल की भूतकाल की हुई गुणों से हृदय में डरता कठोरता और नीरसता और अनेक प्रकार के विकार जो भर गए थे अभी इस वर्तमान में हम लोग उन विकारों को की चेषा में लगे वो हमें फसे थे भाई भो क्या की तैयारी कर रहे हैं सुख भोगों का प्रभाव अंकित हो गया है जी कर तो उस प्रभाव से मुक्त होने का उपाय कर रहे हैं परम प्रेमास्पद प्रभु की विस्मृति हो गई थी तो संत के वचनों को सुनकर गुरु की सलाह मानकर रामायण पुरान पुरान के वाक्यों की सलाह मान कर के अब हम भूले हुए प्रभु को याद रखने की चेष्टा में लगे हुए हैं, ठीक है यही दशा है ना? तो अभी हम लोगों की ये दशा चल रही है कि भूतकाल की भूलों से जो जो भीतर में अशुद्धियाँ और दुर्गमता पैदा हो गई हैं उन अशुद्धियों को बचाने के चेषा में हम लगे हुए हैं तो कोई कोई समाज की एक अंग की सेवा कर रहा है कोई संत महात्मा की सेवा में लगा हुआ है कोई प्रभु की याद में लगा हुआ है कोई कमाई हुई संपत्ति को बांटने में लगा हुआ है कोई कुछ कोई कुछ तरह तरह से विधि विधान के उपायों से हम सब भाई बहन इस प्रयास में लगे हुए है कि मेरे अहम में हुई जीलों का प्रभाव जब अंकित तो हो गया है उससे हम मुक्त हो जाए तो अभी ये पीरियड हम लोगों का चल रहा है अब उसमें जितनी ही तत्परता से आगे बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी मन की चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो उसमें एक ये खास बात है दुखी जनों का दुख दूसरों की पीड़ा मेरी अगली पीड़ा है किसी दुखी को देख कर उसी जगह पर अपने को खड़ा करके देख लो कि ये जैसे दुख में है ऐसे मैं अगर होता तो में कैसा लगता तो ये दूसरों के दुख को तो अपने हृदय में धारण करने का तरीका है अपनी अपने, अपने को उसकी जगह पर डाल करके अपने पूछो कि ये बहन जैसे दुख में पड़ी है इसकी जगह पर मैं होती तो मुझसे कैसा लगता तो एकदम प्रत्यक्ष दर्पण के समान आप जो जी उसका चित्र तो हो जाएगा चित्र तो तो हो जाएगा दिख जाएगा लेकिन एक बड़ी भारी बात है कि जो मोह के प्रभाव से दुखी होता है उसके भीतर दुर्बलता आती है वो नर्भस होता है और उल्टा सुलटा कर बैठता है और भगवत माँ से पढ़ती जाकर अपने में धारण करता है जब व्यक्ति तो उसमें दुर्बलता नहीं आती उसमें निरस्ता नहीं आती उसमें घबराहट बेहतरी नहीं होती दुखी की मदद करने की सामर्थ्य आती है प्रकृति भी देती है परमात्मा भी देते हैं, समाज भी देता है एक व्यक्ति जरा साथ प्रकट करे कि हम समाज की सेवा के लिए व्याकुल हैं, कि हम पीड़ित हैं, मुझको तो दुखी वर्ग की सेवा करनी है तो आप देखिए आज भी के प्रभाव से हम लोग बहुत बैठक हैं इस क्षण में भी अपनी सामर्थ्य को आपके आगे करने में देर नहीं लगाते दे। अगर कोई समाज की सेवा करने के लिए तैयार हो जाए तो तो इस तरह से चारों ओर से सहयोग भी मिलेगा उस पीड़ा को आप हृदय में पाल और जो सामर्थ्य मिले उसी की सेवा करिए तो ये हो गया जगत के साथ साधन रूप व्यवहार और वहाँ से हटने के बाद तो आप अपने भीतर अपने आप से ही यह पाएंगे कि कि अब हमारे भीतर जो नित्य विद्यमान तो तत्व तो है जो रस स्वरूप ही है आनंद स्वरूप ही है शांति स्वरूप ही है उससे अभिन्न होने की सामर्थ्य आप में आ गई जिस दिन से सुख भोग का दृष्टि सुख भोग की दृष्टि आपने बदल जायी उसी दिन से अशुद्धि का नाश आरंभ हो गया और जिस क्षण से दुखियों की पीड़ा को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया उसी दिन से सुख भोग की वासनाओं की गड़पट गयी और जिस दिन से सारे जगत को प्यारे प्रमुखा मानकर प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य किया उसी दिन से कार्य कार्यकाल में और कार्य के बाद चार प्रभु की याद निरंतर बनी रहती है और जब साधक सेवा क्षेत्र ऐसी से अलग हो करके अकेले जाकर के बैठ जाता है कहीं भी तो उसके भीतर अलौकिक परमात्मा की विभूतियों का प्राकृत्य अपने आप से होता रहता है उसको भरता रहता है उसको भरता, भरता जाता है तुम्हें रक्षा मंची जाती है सीमापन मचा जाता है आनंद बढ़ता जाता है रंग बढ़ता जाता है और फिर तो रस की वृद्धि इस प्रकार से जादू करती है कि वो शुद्ध की शुद्ध अहम का जो एक, है, एक है, का बना हुआ था कि मेरे परमात्मा है और मैं उनका आरा धन यह नीति तत्व है और मैं उसके उसके उसका जिज्ञास हूँ इस प्रकार का जो घास अलगा का बना हुआ था वो सब और कैसे मिट जाता है तो साधक को पता भी नहीं चलता बहुत तैयारी की बात नहीं होती है बड़ी साधारण की बात है कि प्रेम तत्व ऐसा अलौकिक तत्व है और ऐसा चमत्कार पूर्ण तत्व है कि की वो प्रेम रस से भर जाता है प्रभु की याद भीतर जगी नहीं की स्मृति ही स्मृति का रूप धारण कर लेती है और निगम का भी कुछ अंत नहीं होता और गिरह में किसी प्रकार की चीजा नहीं होती जैसे जैसे जैसे जैसे गिरह की वेदना शुद्ध होती है रस की वृद्धि होती चली जाती है तो को कोई घाटा नहीं लगता वो तो उसी को मांगते रहते हैं एक एक भक्त का वाक्य शाम जी महाराज को एक भक्त सुना रहे थे मुझे याद आ गया संत मिले थे पाठित हो रही थी तो गा रहे थे स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद था सुना तो थे तो वो वो वो, वो गाकर सुनाओ मुझे तो वो गाते थे नीद, नीद, नीद मैं तो है नो कहे की तुमको घेर बेच डालूंगी नींद आ जाती है तो विरह की वेदना जो है खत्म नहीं होती है उसका तो पता नहीं चलता है तो वो विरह भी, भी इतना सरस है भाई विरह क्या है वो तो, वो तो तो प्रेम के आदान प्रदान का एक पश्चिम है एक निरह है और महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या किया करते देखो प्रेम के रथ को अनंत रस कहा गया नित नौ रस कहा गया हर समय उसमें बुद्धि होनी चाहिए तो एक रूप रूपा न आ जाए इसलिए प्रेरणास्पद जो है वो विविध प्रकार की मीलाए रखते हैं तो कभी मिलन का प्रसंग आ गया तो कभी ग्रह का प्रसंग आ गया तो हर समय उसमें एक नयापन नयापन नयापन आता रहता है तो मनुष्य का जीवन ही क्या जो दर्द से खाली हो जाए उसी बात सुन ऐसी देखो और अपने लोगों की दशा क्या है भागे भागे फिर रहे हैं सुख की आड़ में मूह छिपाते फिर रहे हैं किसी तरह से दुख ले ली तो बच गए हैं? सुख की आड़ में मूह छिपाता प्रसाया ऐसे करो तो दुख नहीं मिले ऐसे करो तो दुख नहीं मिले अब यहाँ रहो तो दुख से बच जाओ तो सुख की आड़ में मुँह छिपाने ऐसी दुख ऐसी हम लोग आज तक बच नहीं सके इसलिए अगर दुख लेना ही है तो ये नाशवान नाशवान जगत में रहते हुए भी दुख दिखाई देता ही है तो उसको साधन रूप दे दो साधन रूप देने का अर्थ क्या है कि भाई अपने सुख को बांट दो पीड़ितों की पीड़ा को अपने में ग्रहण करना बहुत बड़ी साधना है इसके बड़ा कल्याण होता है बड़ी जल्दी उत्साह होता है और जिलन और मिलन की बात जो है वो तो गंगा गमुना के लहर के समान है कभी कभी की लहर जोर मारती है, तो गुमना जिंदगी चली जाती है कभी जमुना की लहर जोर मारती है तो गिंदा जिंदी चली जाती है और दोनों मिलकर एक भी है और दोनों दोनों की दिखाई देते हैं यही तीन के का रस का लाता है, कहीं कहीं पर वर्णन पढ़ा है मैंने तो बड़ा ही आनंद मालूम होता है सोचने की सुनने से इतना बढ़िया लगता है और अनुभवी जनों ने उस अनुभव को निवर्तनीय कह कर के वर्णित किया है क्योंकि उसको प्रकट करने के लिए भाषा बनती ही नहीं है ऐसा नहीं जब बंद ऐसी आने लगते व्रत की ओर शाम के समय तो सब अपना अपना काम धाम छोड़ करके बच्चे से दरवाजे दरवाजे खड़े हो जाते आ रहे होंगे आ रहे होंगे तो और इतना आकर्षण है उनमें सारे जगत की ओर सब अपनी ओर छूट करके ले, ले काम करे कोई कोई दवा पर रोटी जाने रहे हुए है तो वहीं छोड़ करके भाग जाती जल जाता सूच जाता कुछ भी हो जाता परवाही कोई बच्चे को दूध दिला रहे हैं तो वही बैठा करके भाग जाती सब काम छोड़ कर सब लोग लग जाते और आ रही हैं आ हैं। से रही है दूर ऐसी बंखी ध्वनि सुनाई दे रही है मधुरता जो तो है बाहर की वो भीतर में प्रेम की लहरिया उठा रही है तो जैसे जैसे बंसी की ध्वनि सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी मधुर स्मृति में होते जा रहे हैं रस बढ़ता जा रहा है अहम ढूंढता जा रहा है प्रीति उमड़ती जा रही है सीमा स्मृत जा रही है तो अदृश्य रूप से अपने आप में ही विद्यमान उस ना पद की मनुस्मृति में सब खोते जा रहे हैं खोते जा रहे हैं तो इंद्रियों से संबंध सूट गया शरीरों से सम्बन्ध टूट गया हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं इसका भारत खत्म हो गया इसी बीच में वह भुवन मोहन रूप और उसकी माधुरी और उसका सौंदौर और उसका रस फैलाते हुए सामने से निकल गया आंखें खुली हैं अपने को पता नहीं है कि मैंने देखा जिसको पता है आंखों से सारात्म है तो लगता है कि हम देखा कि हम देख रहे हैं और रस की अधिकता में लौकिक तत्वों से संबंध टूट ही गया तो आँखें खुली है तो खुली हो लेकिन देखने का अपने को भाग ही नहीं हुआ उतरते हुए मटकते हुए और अपनी भरी दृष्टि से सेवियों को मोहते हुए चले गए कुछ देर के बाद जब होट आता है तो कह रहे हैं की बड़ी देर हो गई कन्हैया आया नहीं तो कोई कहता है कि पागल हो क्या आंखें खोल कर देख रहे थे तुम्हारे सामने ऐसी तो गया तो तुम ऐसे करते हो कि आया नहीं तो तो, तो कोई प्रेमिका अधीर होती कहती है की दे सकती मैं क्या बताऊं इन आंखों ने जब से उनको देखा मुझे छोड़ कर चली गयी हाई नहीं मेरे पास मुझको पता कैसे चलेगी मैंने देखा तो कोई कहती है की हाँ यार तो आता है लेकिन मैं क्या बताऊं सकी उनके एक अंग पर दृष्टि पड़ी तो उसी की रक्त माधुरी में मैं खो गई तो आज तक मैंने कन्हिया के पूरे को देखा ही नहीं मुझको पता ही नहीं चला कि वो कैसा है क्या हो गया तो खत्म हो गया एक मैं हूँ और एक मेरा प्यारा है साथ में भी जब तक ये घाट बना रहता है तभी तक भक्तों को प्रेमियों को पता चलता है कि मेरे भगवान है और मैं भक्त हूँ मेरे प्यारे है और मैं प्रेमी हूँ और जब उस प्रेम की वृद्धि में ये सीमित आम की सुना भी छूट जाती है तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता है तो सदा सदा के लिए उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम के घात में परिवर्तित होकर प्रेमास पद में जुटकर प्रेम के नित आदान प्रदान में नितओं में आनंद ही आनंद है कौन किसको आनंद देता है कौन किस आनंद देता है ये भेद ही खत्म है दुखी वह है जिसे संसार प्रसन्नता नहीं दे पाता पूर्ण दुखी होते ही हरी, अतः पूर्ण दुख आनंद के लिए परम आवश्यक है। दुख मिटाने में शरीर तथा संसार असमर्थ है अरे दुनिया से दुखी हो, अब देर मत करो हृदय ऐसी आनंद धन भगवान को बुलाओ वे अवश्य आएंगे आएंगे आएंगे सर्व अवस्थाओं से अतीत होने पर ही सतत जागृति हो सकती है सतत जागृति होने पर ही अमरत्व का अनुभव हो सकता है अमरत्व का अनुभव होने पर ही प्रेम पात्र के विियोग का भय मिट सकता है सब प्रकार की आशा तथा भय मिट जाने पर पवित्र प्रेम उत्पन्न होता है पवित्र प्रेम स्वयं ऐसी अभिन्न कर सब प्रकार से अभय कर देता है दुख पाप का फल है यह उनकी बात है जो सुख को जीवन मानते है मानव सेवा संघ कहता है कि सुख दुख, दुख औषधि है विधान से मिली है उसके जीवन से रोग और प्रमाद दोनों का नाश होता है फिर साधक परम विश्राम पाता है दुख कोई देता नहीं बल्कि दुखी से स्वयं दूसरों को दुख होता है जिस प्रकार अग्नि स्वयं जलकर दूसरों को जलाती है दुखी का दुख इसी समय तक जीवित है कि जब तक अभागा दुखी दुख को संसार की सहायता से निशाना चाहता है संसार से निराश होते ही दुख हरी हरी दुख को स्वयं हर लेते हैं यह अनुभव सिद्ध हो सकते है इंद्रिय दृष्टि से अनिश्च्य में सत्यता का भाष होता है बुद्धि दृष्टि से ऐसी का दर्शन होता है विवेक दृष्टि निश्चय का विभाजन करती है नित्य में प्रवेश करा देती दृष्टि सर्वत्र का दर्शन कराती है मैं ब्रह्म हूँ मैं अमर हूँ यह वेद वाणी सुनी हुई है मैं यह नहीं हूँ यह जीवन का अनुभव जीवन के अनुभव को पहले मानो तब वेद वाणी सिद्ध होगी जीवन के अनुभव को माने बिना वेद बाणी अपने लिए अनुभव दूसरों के काम आए बिना करने का राग मिटेगा नहीं राग रहित हुए बिना योगवित होना संभव नहीं अच्छा हुए बिना शांति मिलेगी नहीं लगभग तो को अपना माने बिना प्रेम की अभिव्यक्ति होगी नहीं प्रेम रक्त बिना अभाव का अभाव संभव नहीं दूसरों से काम आना सेवा है अच्छा होना त्याग है प्रभु को अपना मानना प्रेम है सेवा प्याग प्रेम, प्रेम नहीं जीवन की प्रेमता है